इण शिदा थी इस सूत्र का अर्थ है कि ई री, री, से लेकर लण का जो होना है वहां तक वो प्रत्याहार यहां पर आएगा और उसमें जो है ये वर्ण सारे आएंगे उन वर्णों के बाद अगर शिद्ध लुंग या लिट का अगर धो हो तो उस ध को ड हो जाता है तो यहाँ पे क्री में कम ए री की मात्रा है जो कि इण है तो उसके बाद जो है ध्व आया तो उस ध्व को ध्व हो गया और फिर तित से टित आत्म प्रदान तेरे से एत्व होकर चक्रदान चक्र चक्रित रूप सिद्ध होता है दीज दे होने पर सूप होता है द आदि मतलब द्वे अब ये एदी ताश यहाँ पे क्या होता है कि शब्द है उसमें तास हो जाता है से लिटो से हो तास जाता है तो उसका जो स है तो उसको लोक कैसे होता है धीच दत्य पर होने पर साल लोक हो जाता है तो ऐदी ये रूप बनता है धीच का अर्थ हो गया दह आदि प्रत्यय पर रहने पर सालोप होता है हेती का मतलब क्या है कि ताश और अस इन दोनों का जो स है उसको ह हो जाता है एति एति मतलब ए परे रहने पर ए अगर बाद में है तो तास का जो स है या फिर अस धातु का जो स है उसको ह हो जाता है ह एति ह होता है ए परे रहने पर आम एतः आम एतः मतलब लोड का जो कार है उसको आम हो जाता है जैसे हमने पहले बताया कि भाई लोट में रूप जो है चाहे वहां पे भवती था भवती में बस ए एरू से ए एरू से क्या हो गया ई को उ हो गया और वो भवतु बन गया लोटलकार में वर्तमान में बना वो लटलकार में बना वो लट में बना भवती लोट में बन गया भाँ पे क्या है यहाँ पे हो गया आम ए तह ए से आम हो जाएगा लोट में लोट के इकार को आम हो जाता है ये है आम ए का अर्थ आम ए तह लोट के इकार का आम हो जाएगा तो ऐ में जो ए है अंत में तह में जो ए है उसको आम हो गया तो एद ताम और आगे एधे है तो एधे काम इस तरह से परंतु जहां पर स और व वह है वहां पर क्या होगा जैसे कि जहां पर स और व है स और व कहाँ पे है स परस से लोड एत प्रमाद स और व से परे लोट का जो ए है उसको क्रम से व और म हो जाता है मतलब ए को आम होगा लोट लम तो का लोप नहीं होगा आम में मा भी होगा ही ये भी ठीक होगा परंतु जब स और व के बाद ए आता है तो सवाभ्याम सवाभ्याम मतलब स और व से परे ए को जो है आम नहीं होता बल्कि ए को क्रम से स के बाद अगर ए आ रहा है तो ए को हो जाएगा के बाद अगर ए आ रहा है लोट में तो ए को हो जाएगा अम तो हमारे पास क्या है जैसे एध से रूप है तो ऐध से रूप में क्या होता है कि स के बाद ए है तो स के बाद ए है तो सब अभ्याम वामो से स के बाद ए को व हो जाएगा और वो स के बाद ए था ए के सामने वह स रह गया आधा तो दस ये रूप बने और ए कैसे बना फिर ए में क्या होता है कि ए था, ठीक? के बाद ए आ गया तो व के बाद ए आ गया तो ए को अम हो गया अम हो गया तो द्वे में वा में ए है ए को होगे अम तो व के साथ अ मिल गया वम बन गया तो इस तरह से तो सवा का अर्थ हुआ कि स और व के बाद ए को क्रम से व और अम आदेश हो जाते हैं अर्थात स के बाद अगर ए हो लोट में तो ए को वह आदेश हो जाएगा और अगर व के बाद ए हो लोट में तो अम आदेश हो जाएगा आई लोट उत्तम को लोट के उत्तम के एक को आई हो अब उत्तम पुरुष में क्या होगा उत्तम पुरुष में लोट का जो लोट का जो उत्तम है उसमें ए को क्या होगा आई हो जाएगा तो ए जाए एधा वहे, एदा वही एध महे एदा मही वहां पर ए को आई बन जाता है एट लिंग सियुट का अर्थ क्या है कि लिंग आत्मय पद का स्यूढ़ आगम होगा लिंग के स्थान में आदेश हुए आत्मपद को स्यूड आगम होता आत्म पद स्थान में जो आत्मपद आत्म उनको प्रत्यो का आगम होगा और लिंग स्वलोपोन इससे जो है स्व का लोप होगा और फिर एधेद, इस तरह से रूप में झसे रन ये सूत्र परीक्षा में आ चुका है झस्ते रन का अर्थ है कि लिंग का जो झ है उसको रन आदेश हो जाता है झ के स्थान में रन हो जाता है तो एधे, एधे, एधे, एधे, एधे, रन जो है ये रूप बनता है एधे रन कैसे बनता है कि एक धातु से विधि लिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन में झ आदेश में शप लिंग इससे सियट होगा लिंग सलोप ए और उसके बाद झसे रन इससे रन आदेश लोपो वाली से य का लोक क्योंकि र है और वल अगर परे हो तो लोप हो जाएगा य या, या व का तो यहाँ पे है ये है ए में इसका लोप हो गया रन पर रहने पर ठीक है अकार एकार के गुण में सिद्ध हो जाता है यकार का लोप हो गया अकार और एक का गुण हो गया और ई को गुण हो गया तो ए बन गया तो ए धे, रन इस प्रकार से रूप से तो लेते और रंत इस प्रकार से रूप है इतोत ये भी परीक्षा में आ चुका है कि लिंग लिंग आदेश का जो इट है उसको अत हो लिंग के स्थान में हुए आदेश इट को अत आदेश हो अत का जो आकार शेष रहता है त लोप हो जाता है एधे ये जो स्थिति है यहाँ पर इकार को अकार करने पर एधे रूप बनता है और ये उदाहरण में दे सकते हैं के उदाहरण इटो का उदाहरण हो जाएगा एधे तो वहां पर एधे एधे ई ये स्थिति थी उसमें ई को अ हो गया तो वो एधे हो ए लिंग के जो प्रकार और थकार हैं उसको सुड आगम होता है लिंग का जो सुट है उस लिंग के तकार और को आगम होता है सिर्फ तुड आगम होगा स्यूट जो है उसके यकार का लोप हो जाता है आर धातुक होने की वजह से परंतु तो आर्धातुक लोप नहीं होता तो यह यदि शिष्ट ही रूप नहीं क्योंकि लिंग से लोपोन होता है कि धातुक लिंग के जो कि अनंत लिंग है अनंत स है उसका लोप हो जाता है अनंत का मतलब जो अंतिम नहीं है अंत्य नहीं है अंतिम जो स नहीं है उसका लोप हो जाता है पर शर्धातुक जो अर्धातुक है जो तो है, उससे क्या हो जाता है कि लिंगा से से लिंग जो है वो आर्धातुक होता है और किशीषि से कि जो आर्धातुक है तो अर्धातुक तो होने से उसमें लिंगा स्वरूप होने से लोप नहीं होगा उससे क्या हो जाता है कि सुट कागम परंतु यह का लोभ हो जाता है अच्छा और हो गया आत्मने आत्मने पदेश्वन एक धातु में अंतिम जो सूत्र है और वो में वो है आत्मने आत्मे पदेश्वनतः अन परस्ते आत्मे पदेश्व अद परस्त आत्मयपदेश मतलब कि जो अन अकारात् है अन मतलब जो अकार नहीं है अकार भिन्न वर्ण से परे आत्म का जो झ है उस झ के स्थान में अत आदेश हो मतलब अगर तो अ है, तो अः स्थिति कुछ और पर अगर अ वर्ण नहीं है तो अकार भिन्न वर्ण से परे क्या होएगा? आत्म का जो झ है उसके स्थान में अत आदेश हो झ के स्थान में आदेश। तो शत्र। रूप में क्या होता है कि आठस्ट तो वृद्धि हो जाएगी ठीक है एध है ऐद से पूर्व आठ का आगम हो जाएगा टर का लोप हो गया आ और ऐसी क्या है आठस्ट इस सूत्र से वृद्धि होकर के ऐध बन गया एध में धातु का, इड़ का से वो होकर के ईट का आगम हो जाता है तो यदि पर सबसे जुड़ी बात कि झ था अंत में तो स के बाद क्योंकि झ हुआ तो अनअकार पर आत्मयपदेश अन, अन मतलब जहाँ पे अकार नहीं है उसके पर आत्मयपदे का जो झ है उस झ के सामने अत हो जाता है तो स के बाद जो है के बाद जो है ज है तो ज को क्या हो गया अत ठीक है तो अत ये बन गया अब पे में शा को शा को क्यों हुआ वो होता है आदेश प्रत्यय इस सूत्र से हो जाता है स को श हो जाए और एदिशत ये रूप हो जाए इस तरह से ये हो गया हमारा एक धातु यहाँ पर समाप्त हो गई और अब इसके बाद कुछ एक सूत्र है जिनकी आगे आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ रूप सिद्धि के लिए ये व्याख्या में कहीं काम नहीं आएंगे इनको मैं परि श्री दु श्रु कर्ग एक सूत्र दूसरा फिर चंग उपधाया हस्व चंगी सनवल लघुनी चंगे अनोपे लगो इन सूत्रों की क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी तो इनको हम ये था जब अच्छी सूरत को सिद्ध करना होगा आगे चुनाधिकब इसकी आवश्यकता है अब है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अधिकरण के लिए फिर आगे जो है अगले ऑडियो में करता